आवाज की दुनिया के दोस्तों मैं आपकी दोस्त भारती परिमल। एक बार फिर लहराया है कविता का सागर और आज लहर उठी है गोपाल दास नीरज की कविता की कविता का शीर्षक है मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ तुम शहजादी रूपनगर की हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहां पर होगा मिलो न पता खुशी का मैं उस आंगन का इकलौता तुम उस घर की कली जहां नित फोटो पर गीतों का न्योता मेरी उमर अमावस काली और तुम्हारी पूनम गोदी मिल भी गई राशि अपनी तो बोलो लगन कहां पर होगा मैं पीड़ा का राजकुवर हूँ तुम शहजादी रूपनगर की हो भी गया प्यार हम में तो, बोलो मिलन कहां पर होगा? मेरा कुर्ता सिला दुखों ने बदनामी ने काज निकाले तुम जो आंचल ओढ़े उसमें नभने सब तारे जड़ डाले मैं केवल पानी ही पानी तुम केवल मदिरा ही मदिरा मिट भी गया भेद तन का तुम मन का हवन कहां पर होगा? मैं पीड़ा का हूं, तुम शहजादी रूपनगर की, हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहा पर होगा मैं जन्मा इसलिए कि थोड़ी उम्र आंसू की बन जाए तुम आई इस हेतु मेहंदी रोज नए कंगन जड़वाए तुम उद्याचल मैं अस्ताचल तुम सुखांत की मैं दुखांत की जुड़ भी गए अंग अपने तो रस अवतरण पर होगा मैं पीड़ा का राजकुमार हूं तुम शहजादी रूप नगर की हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहां पर होगा इतना दानी नहीं समझो हर गमले में फूल खिलाते इतनी भावुक नहीं जिंदगी हर खत का उत्तर मिलना अपना सरल नहीं है, फिर भी यह सोचा करता उब न आदमी प्यार करेगा जाने भुवन कहाँ पर होगा मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ तुम शहजादी रूपनगर की भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहां पर पर होगा होगा बोलो मिलन कहां पर होगा। अभी आप सुन रहे थे गोपालदास दास नीरज की कविता मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ ऐसी ही कविता की और भी लहरें उठती रहेंगी और आपके लिए लेकर आती रहेगी आपके दोस्त भारतीय परिमल तो मिलते हैं अगली बार कभी फुर्सत में